बीरबलः राज्ञः अक्बरस्य न केवलम् अमात्यः अपि प्रियः सुहृदपि एकदा प्रभातकाले सुखसञ्चारार्थं तौ गतौ उदयाचले सूर्यः शनै शनै अवतरति स्म वातावरणं मोदकरम् आसीत् अक्बरः बीरबलम् प्रभाते उत्थाय प्रथमतया क्रियाशि बीरबल अवदत् भूमातर वंदे भूमातर वंदसेम एशा माता। भूमि अस्मा जननी हे मादस्पर्श क्षमस्वे शयनमचा अवतरण कौमी एक अस्कं परंपरा अक्बरः हसितवान् उक्तवान् च प्रस्तरमृत्तिकानां चयः खलु भूमिः नाम तां किमर्थं नमस्करोति भवान् का इयं मूढदा का अयं धर्माचारः इति बीरबलः तूष्णीं स्थितवान् अग्रे गमनसमये तौ एकां धेनूं दृष्टवन्तौ पादत्राणे अपनिय ताम बीरबल स्वीए पाद अपनीय तमाम धेनूं नमस्कृतवा अक्बर पृष्ठवादन किम गोमा हिंदूना पूजनी अतः अहम नमस्कृतवा चर पाद श्रृंगे इत्यादि संयुक्ता वंद्र एषा तु अतिमूढता एव अक् उक्तवान् बीरबलः अधुनापि तूष्णीं स्थितवान् तौ ततः गतवन्तौ किञ्चित् दूरं गमनानन्तरं तौ एकं तुलसीसस्यलसीसस्यं नमस्कृतवान् इयं पुनः का नूतना माता अक्बरः पृष्टवान् एशा तुलसी माता, एशा परम मपूजनी देवता उक्तवान. बीरबल उ मूढ़ा हिंदव क्षुद्रम वनस्पतिमी मतर मन उक्तवान. पश्चात तुलसी अक्बर गतवान. समीप गुत्ट्य दूरे आम उतवा तो साम्य शून्य पश्य उत्टित बीरबल ततह तव तत तौत एका वनलता दृष्टा अधुना तो बीरबल तं लांग नमस्कृतवा मूढ़ता अतिक अनिया मक्बर पृ माता मू पिता अनस्पति पिता अहो मूढ़ता अर्थशून्यता धर्म अक्बर तस् वनलता ग तामपि हस्ताभ्यां बलात् उत्पाटितवान् निर्बलः भवतः पिता इति उक्तवान् च परन्तु निमेषानन्तरम् अक्बरस्य हस्तयोः कण्डूतिः आरब्धा क्षणेन सा शरीरे सर्वत्र प्रसृता स्कन्धे शिरसि उरप्रदेशे सर्वत्र सोढुम् अशक्या कण्डूतिः अक्बरः नखैः पुनः पुनः शरीरे महती पीड़ा सा वनलता भोरबल शमनाथमस्त कंचिदुपायश्यमस्त बीरबल उतर शरण गातर अवश्यम गोमातर अवश्य ग्छा तथ उपी गोष्ठ गौ तीरबल गोमूत्रम शरीरे सर्वत्र अक्बर से शरीर सर्वपितेपन क्रमेण शुष्क जात अक्बर से कंडूति अवगता